देवी भागवत आठवां आठवाध सालमली और पुष्कर दीपों का वर्णन नारद इसी प्रकार के समुद्र से आगे उससे बहुत लंबा चौड़ा विस्तार वाला साफ द्वीप से दूने विस्तार में है अपने जैसे विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र द्वारा यह चारों ओर से घिरा है इस द्वीप में अत्यंत प्रकाशमान एक कमल है इसकी प्रभुत पंखुड़िया ऐसी चमकती है मानो आग की लपटें हो लाखों स्वर्ण में पत्र इस कमल की शोभा बढ़ा रहे हैं अखिल जगत की सृष्टि करने का विचार उत्पन्न होने पर संसार के एकमात्र शासक श्रीहरि ने महाभार ब्रह्मा के रहने के लिए इसी कमल की स्थापना की है इस पुष्कर द्वीप में मान मानसरोतर नाम का यह एक ही पर्वत है पूर्व और पश्चिम के वर्षों की सीमा बताना इसका मुख्य उद्देश्य है यह 10,000 योजन ऊंचा और इतना ही विस्तृत है इसके चार दिशाओं में चार पूरियाँ हैं इन पुरियों में इंद्र आदि लोकपाल रहते हैं इसके ऊपर से होते हुए सूर्य सुमेरुगिरि की प्रदक्षिणा करते हैं सूर्य के रथ का चक्का संवत्सर का प्रतीक है देवयान और पितृयान मार्ग से यह आगे बढ़ता है प्रियव्रत के पुत्र वीतिहोत्र यहाँ राजा थे उन्होंने इस अपने द्वीप को दो भागों में बांट दिया उनके दो पुत्र थे दोनों को क्रमशः दो वर्षों में रहने की आज्ञा दे दी पुत्रों के नाम है रमण और धात ये दो राजकुमार दोनों वर्षों में शासन करते हैं स्वयं वीतिहोत्र अपने बड़े भाइयों के समान भगवान श्रीहरि के परम उपासक बन गए इस लोक में रहने वाले पुरुष ब्रह्मा को साक्षात परब्रह्म ब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप मानकर उनकी उपासना करते हैं सकाम कर्म के द्वारा श्रीहरि की आराधना करते हुए वे यों कहते हैं जो कर्म में ब्रह्म के साक्षात विग्रह जगत पूज्य एक एवं अद्वैत है तथा जिनका स्वरूप परम शांत है उन भगवान ब्रह्मा को हमारा नमस्कार है